नमस्कार मैं अर्चना चौजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज आपको ले चलती हूं ब्लॉग सच्चा शरणम पर जिसे लिखते हैं हिमांशु कुमार पांडे जी और आज मैं इस ब्लॉग से आपको उनकी एक कविता सुना रही हूं शीर्षक है बादल तुम आना विलस रहा भर देख चांदनी विरह विरहश्रो छुप जाए। छुपाना बादल तुम आना बादल तुम आना झुलस रहा तृण पात और कुंभलाया सा मृदुगात धरा दग्ध संतप दुर्धय की तृषा बुझाना बादल बादल तुम आना